अब 10 ऋचा वाले 54वें सुक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को किसका संग चाहने योग्य है इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे विद्वन हम लोगों को जो सत्य विद्या का उपदेश करें उनका सत्कार कर उनके संग से हम लोग विद्वान होकर उपदेश करता हूं मनुष्यों को किसका संग निरंतर विधान करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्त जो विद्वान जन निश्चय से प्रतिव्याद पदार्थों की विद्या के अध्यापन और उपदेश से तथा हस्त क्रिया से साक्षात्कार कर सके तथा राजनीति आदि व्यवहारों की अनुकूलता से शिक्षा दे उसी विद्वान का संग हम लोग सदा करें किसका कर्तव्य नष्ट नहीं होता इस विषय को कहते हैं भावांत जिस विद्वान का पूर्ण बल है जिसका एक छत्र राज्य है जिसका कोष सब ओर से पूरा होता और शत्रुओं में जिसका शस्त्र नहीं नष्ट होता है उसके राज्य में सब जन निर्भय होकर बसे कौन महान श्रीमान होता है इस विषय को कहते हैं भावारर्थ हे मनुष्यों जो पहले से शिल्प विद्या को पाकर क्रिया से पदार्थों का निर्माण करता है वह बहुत धन को प्राप्त होता है उसके सदृश पुष्ट कोई नहीं होता है कौन राज्य पाता है इस विषय को कहते हैं भावारर्थ जो पहले औरों का उपकार करता वह पदार्थों को इकट्ठा करता है वह सबके सहाय से भूमि के राज्य को प्राप्त होता है किनके संग से विद्या और राज्य को प्राप्त होवे इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे शिल्पी विद्वान जन आप राज धनादि के सहाय से हमसे वा शिक्षा देने वालों से विद्या को पाकर भूमि राज्य को प्राप्त होओ किसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो नष्ट कर्म नहीं करता न किसी को नष्ट करता है और न कुएं के जल से भी किसी को नहीं पीड़ा देता वही सबसे संग करने योग्य और न हिंसा करने वाला होता है मनुष्यों को किससे धन पाने योग्य है इस विषय को कहते हैं भावारथ जो सुपात्र और कुपात्र विद्वान और अविद्वान तथा धार्मिक और अधार्मिक की परीक्षा करने वाला हो उसी के सकाश से पुरुषार्थ से धन पाना चाहिए कौन किसमें अहिंसक हो इस विषय को कहते हैं भावारथ जो सत्य विद्याओं की प्रशंसा करने वाले मनुष्य हो वे विद्वानों के काम में हिंसा करने वाले न हों किन गुणों से कैसे मनुष्य होते हैं इस विषय को कहते हैं भावारथ इस लोक में जो देने वाला है वही उत्तम है जो लेने वाला है वह अधम है और जो चोरी से प्राप्त करने वाला है वह निष्कृत है यह जानना चाहिए इस सुक्त में विद्वानों का संघ शिल्पियों की प्रशंसा उत्तम गुणों की याचना हिंसा छोड़ना और दान की प्रशंसा कही है इससे इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 54 सुक्त और 20 वर्ग पूरा हुआ अब छह ऋचा वाले 55वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में किसका संग करना योग्य है इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो विद्वान सत्य की पालना करने वाला सत्य का उपदेशक हो वह और सुनने वाला मित्र होकर तथा सत्य विद्या को प्राप्त होकर औरों को भी विद्या को प्राप्त करावे फिर कैसे पुरुष से धन प्राप्त करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्र्थ हे मनुष्यों जो ब्रह्मचारी होकर विद्या को पढ़ा हुआ पुरुषार्थी तथा बहुत धन का स्वामी है उसी से विद्या पढ़कर धन को प्राप्त हो अब कौन सबको सुख देने वाला होता है इस विषय को कहते हैं भावार्र्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य भाग्य पुरुषों के मित्र पदार्थ विद्याओं के जानने वाले तथा धनाध्य हों वे सबके सुख देने वाले होते हैं फिर किन गुणों से उत्कृष्ट होता है इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे राजा आदि मनुष्यों जैसे सूर्य रात का निवारण करने वाला है वैसे ही प्रजाजनों में जार कर्म में वर्तमान मनुष्यों का निवारण करो फिर मनुष्य क्या जाने इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे अग्नि का मित्र वायु है और रात का निवारण करने वाला सूर्य भी है वैसे ही धार्मिक मेरे मित्र और मैं भी उनका मित्र होकर रात के समान वर्तमान अविद्या का हम सब निवारण करें फिर मनुष्य क्या जान के किसको प्राप्त होते हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे विद्वानों तुम शरीर और आत्मा की पुष्टि करने वाले पदार्थों को जानकर और उनसे उपयोग लेकर ऐश्वर्य को प्राप्त हो इस मंत्र में पूषा और आदित्य के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 55वां सुक्त और 31वां वर्ग समाप्त हुआ अब छह ऋचा वाले 56वें सूक्त का प्रारंभ है इसके प्रथम मंत्र में किसको किसके लिए क्या उपदेश करने योग्य है इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य सत्य का उपदेश करते हैं वे सब आनंद को प्राप्त होते हैं फिर वह कैसा होता है इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो सत्य तथा सत्पुरुषों के साथ मित्रता तथा दुष्टों के साथ उदासीनता करते हैं वे दुष्टों को निवार कर श्रेष्ठों का स्वीकार कर सकते हैं फिर मनुष्यों को कैसा भाषण करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य कठोर भाषण को छोड़ कोमल भाषण करता है वह सदा आनंदी होता है फिर विद्वान क्या करें इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को सर्वदा सन्मुख वा अन्यत्र सत्य ही कहना चाहिए जिससे सत्य ज्ञान सर्वत्र बढ़े भावार्थ हे विद्वन जिससे आप आप्त विद्वानों के गुणों से युक्त हैं इससे हम मनुष्यों के संघों को विद्वान करो फिर सबको विद्वानों के लिए क्या इच्छा करनी चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे विद्वन जिससे आप पापा चरण से अलग तथा सबके कल्याण करने वाले हैं इससे आपके लिए सदैव सुख की इच्छा हम लोग करें इस सुक्त में उपदेशक श्रोता और पूषा शब्द के अर्थ का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 56वां सुक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ अब 6 ऋचा वाले 57वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में मनुष्य को किसके साथ मित्रता करनी चाहिए इस विषय का वर्णन है भावार्थ जो सब में मित्रता विधान कर सबके सुख की चाहना करते हैं उन्हीं को हम लोग स्वीकार करें फिर विद्वान जन किसके तुल्य क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे विद्वान जनों जैसे सूर्य और चंद्रमा द्यावा और पृथ्वी के बीच वर्तमान होते हुए हैं इन दोनों में से सूर्य रस को लेता है और चंद्रमा रस को देता है वैसे ही तुम सब भरतो फिर इन दोनों से मनुष्यों को क्या प्राप्त होना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावारथ हे मनुष्यों मिले हुए भूमि और बिजली की उत्तेजना से तुम धनों को प्राप्त होवो फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावारथ हे मनुष्य जो बिजली पृथ्वी और जल के बीच स्थिर हुई सबको समय-समय पर प्रतिस्थान पहुंचाती है उसके साथ पृथ्वी वर्तमान है उसको जान कला यंत्रों से उसे उठाकर सब कामों को सिद्ध करो फिर मनुष्यों को क्या जानकर क्या आरंभ करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उत्पोमा अलंकार है हे मनुष्यों तुम भूगर्भ विद्या और विद्युद्दृद्या को प्राप्त होकर कार्य सिद्ध के लिए क्रिया आरंभ करो फिर मनुष्यों को क्या प्राप्त होने योग्य है इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है यदि man så bhoom og bjellikk av bjellikk तो बहुत सुख पावें इस सुक्त में भूमि और बिजली के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 57वां सुक्त और 23वां समा वर्ग समाप्त हुआ अब चार ऋचा वाले 58वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में फिर मनुष्य क्या करके क्या पाते हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो पुरुष दिन रात के समान क्रम से कामों को सिद्ध करते हैं वे सब सामग्री को पाकर सूर्य के प्रकाश के समान उत्तम कीर्ति वाले होते हैं फिर विद्वान जन क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य भुवनस्थ सब पदार्थों को मिले वा न मिले जानकर कार्यों को करते हैं वे बुद्धिमान होते हैं फिर विद्वान किसको बना कहां जाकर क्या पावे इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य सुदृढ़ नावें और भू विमानों को भूमि पर और अंतरिक्ष में चलने वाले यानों को अंतरिक्ष में चलने को रचते और उनसे देश देशांतरों में जा आकर अपनी इच्छा को पूरी करते हैं वे ही सूर्य के समान प्रकाशित कीर्ति वाले होते हैं फिर कौन विद्या को प्राप्त होने के योग्य होते हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो ब्रह्मचर्य से पूर्ण युवा अवस्था को प्राप्त हुए अपने सदृश बहुओं को प्राप्त होकर ऋतुगामी अर्थात ऋतुकाल में स्त्री भोग करने वाले होकर सुंदर पुष्ट अंग और बुद्धि बल विद्या और शिक्षा को प्राप्त हों वे ही भूगर्भ वा विद्दूदाद विद्या को प्राप्त हो सकते हैं और छुद्राशे नहीं